हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे अब जो हो श्री सुखदेव महाराज जी भगवान की शिव की लीला का और वर्धन करते हैं एक एकदम भगवान कृष्ण जो है अपने परिवार जनों को लेकर गए घुमाने के लिए बागवती अपनी कन्याओं अपनी पत्नियों के संग भगवान बैठे थे भगवान के बच्चे गेंद खेल रहे थे वो क्या हुई कुएं में गिर गई जब बच्चों ने गिट मरा पड़ा तो उस वक्त जो है बच्चों ने आकर भगवान श्री कृष्ण ऐसी कहा भगवान श्री कृष्ण गए और बात भगवान श्री कृष्ण ने हाथ पकड़ उस गिरगिट को ऊपर खेचा और निकाल दिया भगवान का संप्रष्ट होते ही वो से गिर सुंदर राजकुमार बन गया भगवान ने बोला तुम कौन हो कहने का अंदाज देखे बोले आप मुझे नहीं जानते मैं राजा महेश हूँ अच्छा इतने बड़े राजा होकर क्या किया जो बिगिर बन गए बोले महाराज में नित्य गाय का दान करता तो ने कितनी गाय देते थे बोले शायद कोई आकाश के तारे गिरने में इतनी नित्य रोज गाय दान करता तो भगवान ने कहा बीमार गाय दान कर दी बोले नहीं सोने के सिंह से सजी दूध देने वाली और कपिला गाय तो भगवान का गिरवी कैसे मिल गया तब इन्होंने कहा कि तो मैं जो एक ब्राह्मण को मैंने गाय दान करी और वो दान करी हुई गाय दोबारा मेरी गायों में मिल गई और मैंने उस गाय को दोबारा दूसरे किसी ब्राह्मण को गाय को दान कर दिया अब जिसे मैंने अभी दी थी वो तो अपनी गाय को लेकर जा रहा है और जिसे कल दी थी वो ढूंढता वो भी हारा दोनों की भेद हो गई उसने कहा तो मेरी गाय खो गई थी जिसे अभी थी वो कहे भाई आप गलत फहमी हो रही है मुझे भी राजा नरक ने दिए ये मेरी गाय है। दोनों गाय को लेकर आ गए राजा के साथ बोले राजा ये गाय आपने हमको दी थी ना और ये कह रहे हमारी है। उस समय राजा ने कहा भाई मैंने तो गाय दान कर दी दूसरे ब्राह्मण को कहा कि आप इन्हें ले जाने दीजिए हम आपको दूसरी गाय देते हैं बोले नहीं यही गाय चाहिए दोनों ने तो हमको यही गाय चाहिए न इसमें भी न उसमें भी गाय को छोड़ दिया अब महाराज हुआ यह कि इसी कारण जो है राजा धर्म जब अपने शरीर का त्याग कर दिया धर्म राज के पास गए और धर्मराजी से धर्म ने पूछा कि धर्म राज्य भोगना उस वक्त राजा नर्ग ने कहा कि आप हम पाप का फल दे तो हुआ ये हुआ ये कि ने पाप का फल यह दिया कि मुझे गिरगिट गिर की होनी चाहिए लेकिन प्रभु तो आज आपका संपर्श पाकर मैं से मुक्त हो गया भगवान को नमस्कार करते हुए स्वर्ग में चले गए भगवान ने शिक्षा दी अपने परिवार को क्या शिक्षा दे रहे भगवान भगवान ये शिक्षा दे रहे बोले जान बुझ तो ब्राह्मण का अपराध हो जा रहे लेकिन अनजान में भी नहीं होना चाहिए इतना भयंकर दोष बताया ब्राह्मण के अपराध का एक तो कुछ लोग जान कर करते ना लेकिन कोशिश करो कि अनजान के अंदर भी कभी ब्राह्मण अपराध में और दूसरा एक कथा से ये शिक्षा लो कि दान करी चीज किसी किस को दान मत दो नमस्कार करो क्या कर लेना चाहिए सबसे बड़ी भेंट क्या है नमस्कार अगर आपने क्योंकि जब हमें कोई दान कर देता है एक फर फर ये मुझे किसी ने ये दान दे दिया निशाल दे दिया और अब मैंने आपको दे दी तो मैंने अपनी जूठी वस्तु आपको दे दी इसको क्या बताया गया आप बताया गया अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो ब्राह्मण देव के आगे नमस्कार अच्छा। और दूसरी बात हमें ब्राह्मण को अच्छे से अच्छा दान करना चाहिए हम अच्छा वस्त्र ब्राह्मण को देंगे वो पहनेंगे तो हम जितना वो पहनेंगे ना उतना हमको पुण्य मिलेगा ऐसी बात। लेकिन समाज में कुछ लोग बस देखा देखी के लिए ऐसा जरूर अगर नहीं है तो नमस्कार कर लो सबसे बढ़िया बताया गया तो भगवान ने अपने बच्चों को अपनी बच्चियों को अपनी पत्नियों को सब को ये शिक्षा दी कि ब्राह्मण का सदैव सम्मान करना चाहिए इनके चरणों में कभी अपराध नहीं करना चाहिए इस तरह से भगवान ने शिक्षा पेंसिल अध्याय में प्रवेश करते हैं एक दिन बलराम जी ने श्री कृष्ण से कहा चलो वृंदावन चलो भगवान ने कहा देखो भैया मुझे कुछ काम का आ गया आप वृंदावन चले गए भगवान नहीं वृंदावन जाते थे। एक भगवान ब्रजवासियों का ग्रह नहीं सहन कर सकते थे। दूसरा जरासन जो था वो भगवान श्री कृष्ण का वीरि था तो भगवान सोचते थे कि अगर मैं वृंदावन में आऊंगा जाऊंगा और ये बात जब जरासन को पता लगेगी तो कही जरासन वृद्धवासियों का शत्रु ना बन जाए। वृद्धवासी बड़े भोले हैं डरना वो क्या जाए तो कई कारण है भगवान के वृंदावन में नहा जाए बलदान वृंदावन में बलराम जी का बड़ा भारत स्वागत होगा गर्मी का मौसम था। टकाओ ने कहा आओ दाऊ भैया बड़ी गर्मी हो रही है यमुना जी में स्नान करने के लिए बलराम जी का इतनी दूर यमुना जी कौन जामे नहाने के लिए तो बलराम जी ने कहा कि हम यमुना जी को यहीं बुलवा लेंगे। यमुने आओ और हमें स्नान करना यमुना जी ने कहा वाह घर घर में निलाने चली जाऊं तो हो जाएगा जाए। नाम बलराम जी ने बुलाया और यमुना जी नहीं आई तो क्या होगा बलराम जी ने हल मूसल संभाला जैसे हनुमान जी की गदा छोटी बड़ी हो जाती है ऐसे बलराम जी का हल मूसल छोटा बड़ा हो जाता कितना बड़ा हो गया उनका मूसल यमुना जी ने बुलाया से घसी भैया यमुना जी को लेकर आ रहे यमुना जी घबरा गई बल बलद्र के चरणों में गिर गई मैं आपके बल पराक्रम को ना जान सकी इसलिए मैंने आपके चरणों में अपराध कर दिया आप मुझे क्षमा कर सुखदेव जी कहते राजा प्रेक्षक बलराम जी ने यमुना जी को अपना क्षमा तो कर दिया पर हुआ ये की आज भी वृंदावन में यमुना जी की धारा पीढ़ी बाकी ये करामत किसका है ये हमारे दाऊ भैया ऐसे बलभद्र दाऊ भैया को हम बारम्बार कोटि कोटि नमस्कार करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे हरे राम <था>।? हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे हरे राम हरे राम बुलभक्त वत्सल भगवान की धु भगवान की जय हरे कृष्ण महामंत्र की धुन होनी चाहिए अरे किष्णा, अरे किष्णा, अरे किष्णा, अरे किष्णा, अरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम ये हो प्रभु आपका जो है, है हमारे श्रीमान अजय भाई भूदन जी पिडियाल इनके परिवार की तरफ से आपका बड़ा स्वागत है आपने अपना कीर्ति समय हमें दिया आप किसी तारीफ के मोहताज नहीं है भगवान ने आपको भक्ति से ज्ञान से नवाजा है आप यहाँ आए हम आपको नमस्कार करते हैं आपका स्वागत करते हैं हरे कृष्णा इस तरह से बलराम जी तो चले गए वृंदावन में पर हुआ क्या जब तक बलराम जी द्वारिका में थे तब तक तो कोई द्वारिका में नजर उठा कर नहीं देख सकता लेकिन आज दाऊ भैया चले गए तो सबकी नजर जो है तो काशी में राजा थे जिनका नाम था पौंड्रिक पौंड्रिक के मंत्री थे जिनका नाम था का काशी नरेश काशी नरेश ने कहा अरे पौंड्रिक ये कृष्ण जो है नकली वासुदेव तुम तो हो। वो कहते मूर्ख और शंख कभी खुद नहीं बचता जिससे भुगने से बचता है शंख कभी खुद बजा तो बैठेगा इसी तरह मूर्ख लोग चाबी भरो ऐसा तो तो कर नहीं सकता चाबी भर के किसी ने भेज दिया किसी के मूर्ख अब हुआ क्या काशी नरेश ने इनको चढ़ा दिया अब तो महाराज इसमें दो हाथ तो दे दो लकड़ी के हाथ लगा दिया सुदर्शन चक्कर भी लकड़ी लगा दिया अब तो भाई ये तो वासुदेव बन गया और इनका नाम पड़ गया पौंडिक वासुदेव काशी नरेश ने कहा कि हम तुम्हारे पंडित जी बन जाते हैं जगह जगह तुम्हारी महिमा प्रकट करेंगे जो चराव आएगा जो पैसा आएगा आधा तेरा आधा मेरा अब तो घर घर में इसका पूजन होने लगेगा हुआ ये काशी नरेश ने कहा कि अब सबने तो तुमको भगवान स्वीकार कर लिया अगर कृष्ण ने तुमको भगवान स्वीकार कर लिया तो कई लोग में आपको कोई भगवान बनने से नहीं रोक सकता तो आपको कोई भगवान बनने से रोक नहीं सकता अब हुआ ये काशी नरेश को पूछा पंडित ने क्या कहा है मेरे लिखो धमकी वाला पत्र भिजवाओ द्वारिका में कृष्ण उसने तो धमकी वाला पत्र लिखवा दिया और द्वारिका में भिजवा दिया हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम बोलो भक्त भत्सल भगवान की जय श्री भाल कृष्ण लाल की ही जय भगवान की कृपा हो गई हमारे भाई अनिल भाई दिया ये भी किसी तारीख के मोहताज नहीं है और भगवान ने इनको बड़ी अच्छी कला दी वो है बजाने की तो बड़ा चुनती समय आपने निकाला तो हम जो है धन्यवाद कहते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको बहुत तरक्की दे बहुत तरक्की दे बहुत तरक्की दे तरक्की दे पर हमको भी भूल जाना हमें हाँ याद रखना तरक्की को तो अब जो है कथा का बहुत आनंद वाला आनंद आएगा क्योंकि अब आनंद में श्री अनिल दास जी आ गए तो अनिल दास जी के लिए जोर दे रहे किस नमाम और साथ ही हमारे प्रभु परमेश प्रभु परमेश्वर दास ये भी आए ये भी किसी कार्य के मौत आज नहीं है विशेष भगवान की विशेष कृपा इनके ऊपर भी तो परमेश के लिए भी हरे कृष्ण महामंत्र जोर से। राम राम राम थे तो आइए ज्ञान गंगा को आरंभ करते हैं भगवत कृपा से अब महाराज हुआ ये कि पौंड्रिक ने धमकी भरा पत्र दूध के द्वारा द्वारिका में श्री कृष्ण को भिजवा दिया पत्र जब लेकर गए तो पत्र दे दिया किसे उधव जी उधव जी पत्र को पढ़े और पेट पर हाथ धरे जोड़ियों से हास अरे भगवान ने कहा हसते ही रहोगे तुम बताओ तो भरी क्या है उधव ने कहा प्रभु आप नकली नकली वासुदेव हैं ये पौंड्रिक वासुदेव जी असली हैं इन्होंने कहा कि तो तुम झूठे हो तुम्हारी खैर इसी में तुम द्वारिका को छोड़कर चले जाओ वरना में द्वारिका में आऊंगा तुम्हारी द्वारिका का भी नाश कर दूंगा और तुम्हारा भी नाश कर दू भगवान भगवान ने कहा झूठ दी भगवान पौंड्रिक वासुदेव जी को कहो वो यहाँ आने का कष्ट ना कर हम ही उनके दर्शन के लिए आए दूसरे दिन भगवान कृष्ण ने उधव जी को लिया रथ पर चल दिया हुआ यह काशी नरेश ने कहा पौंड्रिक आ गया कृष्ण पौंड्रिक ने कहा काशी नरेश से आ गया कृष्ण मैं क्या करूँगा बोले दिखाओ अपनी कला में इसने लकड़ी का गरुजी भी बना रखा ये खटका दबाया गरुड़ जी पर आकाश मार्ग में आ गया उद्धव जी बोले प्रभु आपको यहाँ वहाँ से चले बोले उद्धव यही तो कौन तो तुग वसुदेव जी है भगवान ने कहा उद्धव मेरा रूप बनाने के लिए सिर्फ कितना प्रयत्न किया होगा कितना प्रयास किया होगा उसी समय भगवान ने दर्शन चक्कर मारकर कौन को मता और तारंग मुक्ति ने प्रधान की तारंग मुक्ति मतलब जो उसने क्षम चक्र तथा पद्म वाला रूप बना रखा था वो ही रूप दे दिया ऐसे भगवान को छोड़कर हम किस थाना गति में जाएं कौन उन्हें भगवान बोले ये है भगवान हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा बोलो दी न बंधु भगवान की ही भक्त वत्सल भगवान की जय श्री बाल कृष्ण लाल की जय इस तरह से जो है काशी तो अपना पौंड्रिक को भगवान ने मारा काशी नरेश को भी भगवान ने मारा काशी नरेश के पुत्र नरे थे जिनका नाम था सुदक्षिणी सुदक्षिणी ने तंत्र मंत्र की जो किताब है ना इंद्रजाल इसका निर्माण किया महादेव का तत् महादेव ने कहा सुदक्षिणी तुम इस तंत्र मंत्र का उपयोग वैष्णव पर मत करना वैष्णव जो होते ना जो विष्णु भक्त राम भक्त बोले इनके ऊपर नहीं कर इस मुर्ख ने क्या किया वैष्णव को छोड़कर वैष्णव के भगवान कृष्ण पर ही कर दिया इसने अपने तंत्र मंत्र से एक डायन को प्रकट कर दिया और वो डायन द्वारिका पर गई उत्पाद करने लगी द्वारिकावासी घबरा कर भगवान कृष्ण के पास आए भगवान ने इस डाइन को तो मारा पर जिसने सुदर्शन चक्र को भेजा सुदर्शन और जिसने इस डायन को भेजा सुदर्शन चक्र उसके पास चलेगा उसे मारा इस तरह से भगवान कृष्ण नहीं है दिव्य लीला करी और इन सबका उद्धार कर दिया ऐसे दिन मंदिर भगवान को हम भाषण